श्री रामकृष्ण भक्तमालिका स्वामी शारदानंद 1903 सौ ईस्वी में स्वामी त्रिगुणातीतानंद के अमेरिका चले जाने पर उद्बोधन पत्रिका के संचालन तथा अर्थ व्यवस्था को लेकर कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई अंत में पत्रिका के हितैषियों ने स्वामी शारदानंद की अध्यक्षता में मिलकर यह निर्णय लिया कि उसे प्रयोग के तौर पर कम से कम एक वर्ष स्वामी शुद्धानंद की व्यवस्था में चलाया जाए तब से उन्नीस सौ ईस्वी में गिरिंद्र लाल के निधन तक उद्बोधन उन्हीं के मुद्रणालय में छपता रहा तदनंतर उसका कार्यालय तीस नंबर भोसपाड़ा लेन में स्थानांतरित हुआ पर शीघ्र ही मकान मालिक ने मकान खाली करने को कहा इस पर स्वामी शारदानंद जी स्थाई भवन बनाने की बात सोचने लगे फिर श्री माता जी के जयराम से कलकत्ता आने पर उनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था करने में भी, भी। कठिनाई होती थी अतः उनके निवास के लिए भी एक स्थान की आवश्यकता थी इस संकट के समय में श्री केदारनाथ दास ने गोपाल नियोगी लेन में दान के रूप में एक भूखंड दिया स्वामी जी के ग्रंथों की बिक्री से शारदानंद जी के पास रुपए सत्ताईस सौ जमा थे उसी से गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ पर इतना धन कितने दिन चलता अतः वीरभक्त शारदानंद जी कई लोगों की आपत्ति होने पर भी अपनी जिम्मेदारी पर ऋण लेकर भवन निर्माण का कार्य चलाने लगे यथा समय मकान पूरा हो जाने पर उसकी पहली मंजिल उद्बोधन के लिए और दूसरी माता जी के निवास तथा पूजा गृह के रूप में निर्धारित हुई इसके बाद माता जी के बुलावे पर उनके भाइयों की संपत्ति के बंटवारे में मध्यस्थता करने के लिए शारदानंद जी तेईस मार्च उन्नीस ईस्वी को जयराम बांटी गए लौटते समय वे माताजी को भी अपने साथ ले आए और 23 मई को उन्हें नवीन भवन में प्रतिष्ठित किया यहां पर यह कह देना आवश्यक है कि 1899 ईस्वी में स्वामी योगानंद के देहावसान के बाद से शारदानंद महाराज माताजी का सेवा अधिकार पाकर यथासाध्य अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए थे उनकी सेवा से संतुष्ट होकर एक बार माता ने कहा था शरद जितने दिन है उतने ही दिन मेरा वहाँ कलकत्ते में रहना हो सकेगा उसके बाद मेरा बोझ संभाल सके ऐसा कोई तो नहीं दिखता शरत सभी प्रकार से सक्षम है शरत मेरा भार वाहक है एक बार और माताजी के पितृगृह के कलकत्ता आने की बात उठने पर उन्होंने कहा था अरे बेटा मुझे क्या कोई भी ले जा सकता है एकमात्र शरत ही ले जाता है मेरा भार शरत ही ले सकता है दूसरा कोई नहीं वास्तव में उद्बोधन का भवन स्वामी शारदानंद की मातृभक्ति का अपूर्व उदाहरण है नवीन भवन में माताजी को प्रतिष्ठित कराने के बाद स्वामी शारदानंद स्वयं को माँ का सेवक तथा द्वारपाल मानने में गौरव का अनुभव करते थे उनका यह स्वेच्छा से स्वीकारा हुआ द्वारपाल का कार्य सदैव सुखप्रद नहीं था एक दिन माता के दर्शनार्थ बरिसाल के भक्त श्री सुरेंद्रनाथ राय आरिसन रोड से पैदल ही चलकर पसीने से तर हो दो तीन बजे उद्बोधन पहुँचे माताजी उसके कुछ ही मिनट पूर्व बाहर से लौटकर विश्राम कर रही थी सुरेंद्र बाबू को सीधे सीढ़ी से होकर ऊपर चढ़ते देखकर स्वामी शारदानंद ने, ने कहा इस समय माँ के पास नहीं जाने दूंगा वे अभी थकी माँदी लौटी हैं भक्त अपनी धुन में उन्हें एक और ढकेल यह कहते हुए ऊपर चले गए माँ क्या सिर्फ आपकी ही है परंतु ऊपर पहुँचने के बाद उन्हें अपने कृत्य पर पाश्चाताप हुआ और वे सोचने लगे कि लौटते समय उनसे भेंट न हो तो अच्छा है पर नीचे उतरते समय उन्होंने देखा कि शारदानंद ठीक उसी जगह पर उसी प्रकार खड़े हैं सुरेंद्र बाबू ने उन्हें प्रणाम करके अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की इस पर स्वामी शारदानंद उन्हें आलिंगन करते हुए बोले अरे गलती कैसी ऐसी व्याकुलता न होने पर क्या दर्शन मिलते हैं सर्वम सह शारदानंद के सब कुछ सहन करने पर भी उनके कष्ट की मात्रा कम नहीं थी 11 नवंबर 1902 ईस्वी को उनके पिताजी का वाराणसी में अचानक देहावसान हो गया वे वहां गए और वहां से अपनी शोक संतप्तता माता आदि को साथ लेकर कलकत्ते लौटे उसके थोड़े ही दिनों बाद छब्बीस नवंबर से को उनके चाचा ईश्वरचंद का भी स्वर्गवास हो गया 26 मई 1907 सौ ईस्वी को उनकी माता श्रीमती नीलमणि देवी ने भी परलोक दमन किया नवीन भवन में प्रवेश करने के बाद माताजी ने अपने अन्य शरणागत शारदानंद को फुल्ल हृदय से अजस्त्र आशीर्वाद दिया था वहां वे माताजी के आदेश पर प्रायः प्रतिदिन ही संध्या आरती के बाद भजन गाया करते थे इसके अतिरिक्त वहाँ कोई कोई उनसे संगीत सीखते भी थे इस प्रकार दिन आनंदपूर्वक बीत रहे थे पर उनके मन में एक चिंता प्रबलतर होने लगी और वह यह कि मकान बनाने के लिए जो कर्ज लिया है उसे कैसे चुकाएं? खूब सोच विचार के बाद उन्होंने श्री कृष्ण लीला प्रसंग लिखना आरंभ किया वे इस अमूल्य ग्रंथ की रचना के पीछे एक और कारण भी बतलाए थे उन दिनों मास्टर महाशय आदि कोई कोई संशय व्यक्त किया करते थे वे लोग ठाकुर के वास्तविक जीवन को भूलकर अन्य पथ पर चल रहे हैं इसका प्रतिकार करने की भी आवश्यकता थी फिर उन दिनों उद्बोधन में मुद्रण के लिए जो लेख आदि आते थे उनमें ठाकुर के बारे में इतनी भूल त्रुटियां रहती थी कि एक प्रामाणिक ग्रंथ लिखना बहुत आवश्यक हो गया था कारण चाहे जो भी रहा हो स्वामी शारदानंद के इस अमूल्य अवदान ने बंगाल के धर्म एवं साहित्य को समृद्ध किया है श्री रामकृष्ण के जीवन का अध्ययन मनन करने के लिए यही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जीवन की घटनाओं के साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शास्त्र प्रमाण तथा आध्यात्मिक विश्लेषण ने उनकी मौजी लेखनी से परस्पर संबद्ध होकर पांच खंडों में विभक्त इस ग्रंथ को धर्म जीवन के पंचामृत जैसा बना दिया है इस पीयूष का पान करके कितने ही पाठक अमृत लाभ कर चुके हैं